ज्ञान के पश्चात उसी पत्नी को तुम साक्षात भगवती देखोगे सप्तती में है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता वे ही माँ हुई हैं जितनी स्त्रियां देखते हो सब वे ही हैं इसीलिए मैं वृंदा नौकरानी को कुछ कह नहीं सकता कोई कोई लोग श्लोक झाड़ते हैं लंबी लंबी बातें बघाड़ते हैं परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है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 तो फिर कौन है बाप कौन है माँ कौन है स्त्री ईश्वर पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाए फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है प्रेमोन्मात कैसा है जानते हो उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है अपनी दो देह जो इतनी प्यारी चीज है वह भी भूल जाता है यह अवस्था चैतन्य देव की हुई थी समुद्र में कूद पड़े समुद्र का बोझ ही नहीं मिट्टी में बार बार पछाड़ खा खा कर गिरते हैं न भूख है न नींद शरीर का बोझ भी नहीं है श्री राम कृष्ण हा चैतन्य कह उठे भक्तों के प्रति चैतन्य के माने अखंड चैतन्य वैष्णव चरण कहता था गौरांग अखंड चैतन्य की ही एक छटा है तुम्हारी क्या इस तरह तीर्थ जाने की इच्छा है बूढ़े गोपाल जी हाँ